अन्यथा सिद्धि का लक्षण स्मरण है अवश्य अवश्य रिप्त निश्चित रहना और नियत पूर्ववर्ती भी कार्य संभव तत्व तो अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती है उसको तो रहना ही पड़ेगा पूर्व क्षण में और उसके साथ जो रहेगा उसको अन्यथा सिद्ध कहेंगे अच्छा गौरव लाघव तीन प्रकार के होता है हम लोग इसको पहले वाला देखे थे लघुत्म शरीरकृतम शरीरकृत लाघव हो गया महत्व में अनेक द्रव्य समवेतत्व की अपेक्षा महत्व में शरीरकृत लाघव आगे उपस्थिति कृतम उपस्थिति अर्थात बुद्धि में कब आ जाएगा तो हम दो शब्द कहेंगे एक अर्थ को समझाने के लिए तो हमारा बुद्धि में कौन सा पहले आ जाएगा तो इसको कहते हैं उपस्थिति उपस्थिति अर्थात बुद्धि में उपस्थिति शब्द सुनने के बाद बुद्धि में उपस्थिति गंधम प्रति गंध का ज्ञान कराने के लिए रूप प्राग भाव अपेक्ष गंध प्राग भाव गंध प्रागभाव कहेंगे तो गंध की उपस्थिति जल्दी हो जाएगा क्योंकि गंध प्रागभाव का प्रतियोगी है गंध सीधा हो जाएगा अर्थात तो आपको गंध प्रागभाव कहें तो गंध की उपस्थिति जल्दी हो जाएगा प्रतियोगी मात्र है और अगर आप रूप प्रागभाव कहेंगे जहा ग्रागभाव रहेगा वहा रूप प्रागभाव रहेगा अर्थात तो प्रथम क्षण में घट उत्पन्न हुआ अभी उसमें गंध नहीं है रूप रहेगा वो भी नहीं रहेगा तो जहां गंध प्रागभाव रहेगा वहां रूप प्रागभाव रहेगा और द्वितीय क्षण में उत्पन्न होगा तो आप गंध का ज्ञान कराने के लिए जो रूप प्रागभाव व्यापक है उसको कहते हैं तो घट में द्वितीय क्षण में गंध होगा आएगा क्यों अभी उसमें रूप प्राग भाव है तो रूप प्रागभाव घट में है तो अर्थात आगे उसमें गंध उत्पन्न होगा इस प्रकार की जब आप कहेंगे तो रूप प्राग भाव है अर्थात घट में घट पृथ्वी है रूप प्राग भाव अर्थात आपका बुद्धि में आएगा कि अभी घट प्रथम क्षण है ये नहीं तो रूप कैसे होगा तो रूप प्रागभाव अगर है तो प्रथम क्षण है तो गंध प्रागभाव भी रहेगा तो गंध प्रागव प्राग रहने से उसका प्रतियोगी गंध तो गंध का ज्ञान कराने के लिए आप रूप प्रागभाव कहते हैं रूप प्रागभाव का व्याप्य हो जाएगा गंध प्रागभाव और उसका प्रतियोगी होगा गंध ये उपस्थिति दूर पड़ेगा आपको इसको कहते हैं कि गंधम प्रति गंधम प्रति यथा गंध ज्ञानम प्रति रूप प्रागभाव अपेक्षा गंधप्रागभाव गंध प्रागभाव कहने से गंध का ज्ञान जल्दी होगा प्रतियोगी मात्र रूप प्रागभाव हो गया व्यापक गंध प्रागव व्याप्य जब आप रूप प्राग भाव कहेंगे तो उसका व्याप्य गंध प्राग भाव उसका प्रतियोगी गंध ये आपको विलम्ब होगा प्रथम क्षण में जब आप कहेंगे कि घट में गंध रूप प्राग भाव घट में रूप प्राग भाव कब हो जाएगा तो प्रथम क्षण मानना पड़ेगा रूप प्राग भाव तो गंध प्राग भाव रहेगा तो गंध प्रागव तो आगे फिर प्रतियोगित्व ना गंध का ज्ञान गौरव लाघव उपस्थित कृत गौरव हो जाएगा अगर आप रूप प्राग भाव से गंध का ज्ञान कराना चाहेंगे तो आपको विलम्ब लगेगा इसलिए गौरव हो गया और जब गंध प्राग भाव कह देंगे ये लाघव है गंध के प्रति गंधप्राग भाव कह करके गंध का उपस्थिति करवाना ये लाघव है रूप प्रागभाव कह करके गंध का उपस्थिति करवाना ये गौरव है विलंब लगेगा उपस्थिति के लिए सिद्ध करेंगे कि जहाँ गंध नहीं है गंध द्वितीय क्षण गंध प्रागभाव कहते हैं गंध द्वितीय क्षण में होगा तो गंध द्वितीय क्षण में होगा अर्थात रूप द्वितीय क्षण में होगा मान आपको जानना पड़ेगा कि प्रथम क्षण का चीज है अभी नूप नहीं प्रागभाव अभी रूप यहाँ गंध प्रागभाव है जहाँ गंध प्रागभाव रहेगा वहाँ रूप प्रागभाव रहेगा क्योंकि जहाँ गंध रहेगा वहाँ रूप को निश्चित रहना है तो अभी यहाँ गंध का प्रागवाब तथा रूप का ही प्रागवाब गंध उत्पन्न नहीं हुआ तो गंध का प्रागवाब कहने का अर्थ है कि आपका बुद्धि में आ जाएगा प्रथम क्षण द्रव्य पृथ्वी रूप व्यापक होगा जहाँ गंध रहेगा वहाँ रूप निश्चय रहेगा महत्व वो भी उपस्थित कृत गौरव उसमें भी उपस्थित कृत गौरव है भी है किंतु उसमें शरीर शरीरकृत गौरव है यहाँ शरीरकृत गौरव नहीं एक रूप प्रागवाव कहते हैं एक अंध प्रागवाव कहते हैं दोनों का शरीर समान है किंतु उपस्थित मात्र में विलंब है किंतु वहाँ अनेक द्रव्य समवे और महत्व महत्व का शरीरकृत लाघव है उपस्थिती कृत लाघव भी है किंतु वहाँ शरीरकृत लाघव दिखा रहे हैं जो दिखा रहे परंतु क्या तो तो तो तो लागवा तो नहीं यहाँ अतिव्याप्त विचार का बात नहीं है ये दिखाते हैं कि लघु गुरु के कैसा हो क्या चीज होता है वो तो खाली उतने क्या ज्ञान कराना लघु गुरु तो हमेशा शरीर क्यों अभी दिखाए उपस्थिति कृत गौरव ये रूप प्राग हवा वो गंध प्राग हवा दोनों का शरीर समान है शरीर दोनों का समान है ना समान अर्थात वर तो वर्ण को लेकर के नहीं मतलब अधिक अधिक शब्द आगे ना पद कितना घटक पद कितने होते हैं तो यहाँ किंतु घटक पद दोनों में समान है रूप प्राग भाव गंध प्राग भाव घटक पद समान हो गए तु गौरव है रूप में आपका बुद्धि में रूप सुनने से गंध विलंब में आएगा ये हो गया उपस्थित कृत गौरव यहां शरीर कृत समान है अच्छा आगे दिखाते हैं संबंध कृतम गौरव दंडत्व दंड रूपादि अपेक्षा दंड दंड का चक्र के साथ संबंध हो करके दंड को हम कारण मान लेंगे और आप कहेंगे कि दंडत्व को अगर कारण मानेंगे दंडत्व का संबंध चक्र के साथ दंड के माध्यम से होगा कहेंगे तो इस प्रकार की कोई आप परंपरा इत्यादि ले लेंगे तो ये संबंध कहते हैं ये संबंध गुरु संबंध है दंड का संबंध चक्र के साथ सीधा हो जाएगा और दंड रूप दंडत्व इत्यादि परम्परा संबंध माना पड़ेगा ये संबंधकृत गौरवम तीन शरीर गौरव तीन प्रकार के शास्त्र में विचार होता है अच्छा अभी प्रथम पंक्ति में दिया वहाँ किरणावली में लघु नियत पूर्ववर्ती न पदकृत्य में दिया था अवश्य क्लिप्त नियत पूर्ववर्ती यहाँ कहते हैं लघु पूर्ववर्ती अवश्य क्लिप्त तो दंड तो भी अवश्य क्लिप्त है कहेंगे तो इसलिए कहते हैं की लघु होना चाहिए लघु पूर्व नियत पूर्ववर्ती न एव कार्य संभव तद भिन्नम सिद्धम एक लक्षण अन्य सिद्ध का यही अन्य सिद्धि का यही एक ही लक्षण है तो किंतु मुक्तावली में पांच लक्षण दिए हैं तो इसलिए यहाँ कहते हैं आगे तृतीय पंक्ति में अंतिम है इति एवं निर्वाह है त्रिधा पंच इति प्रपंच इतने सारे लक्षण कहते हैं शिष्य बुद्धि इति वैश्व्या बुद्धि का विस्तार होने के लिए सब इतना विचार दिखाते हैं तो ये न्याय विचार करने का वही है कि बुद्धि विस्तार हो कोई चीज को हम स्पष्ट उसका देख सकें और ज्ञान से जितने सारे दुख दुखो अज्ञान अर्थात तो हम देख नहीं पाते विषय को विचार नहीं कर पाते जितना स्पष्ट विचार कर लेंगे उतना दुख नहीं रहेगा अच्छा आगे आगे पढ़िए कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी प्रागभाव प्रतियोगी में समाज कैसे कहेंगे प्रागभाव से प्रतियोगी तो जो प्रागभाव का प्रतियोगी होगा वही कार्य प्रागभाव कब नाश हो जाएगा कार्य तो यहाँ एक विचार यहां दिया नहीं देखिए ये जो प्राग भाव का नाश और कार्य ये दो है अथवा एक है अगर कहेंगे कि कार्य उत्पन्न हुआ तो प्रागभाव का नाश करेगा कार्य प्रथम क्षण में कार्य उत्पन्न हो गया द्वितीय क्षण में प्राग भाव का नाश होगा तो जिस समय में प्रथम क्षण में कार्य रहा उस समय में प्राग भी रहा प्रथम क्षण में क्योंकि कार्य हो गया नाशक को द्वितीय क्षण में प्राग का नाश होगा तो अभी साथ में होगा तो नाश्य नाशक कैसे होगा अगर साथ में अगर हो जाएगा प्रागभाव नाश भी उसी क्षण में होगा कार्य का उत्पत्ति भी उचित क्षण में होगा तो दोनों का एक ही कहेंगे प्रागभावनाश क्या चीज है कहते कार्य ही है इस प्रकार ही कहेंगे तो अगर इसको कहेंगे कि नहीं कार्य प्राग्भाव का नाशक होगा तो प्रथम क्षण में कार्य उत्पन्न हो गया किंतु किन्गभाव बचा है अभी घट बन गया दो कपाल है नहीं है है? प्रागवाव भी है प्रथम क्षण में सभी पदार्थ विद्यमान है तो फिर आगे और एक घट बन जाना चाहिए वही घट फिर बन जाना चाहिए क्योंकि सभी कारण विद्यमान है प्रागभाव भी है बाकी ने इतने छह प्रतिबंध सब है कपाल भी है कुलाल भी है दंड चक्र मतलब सब है क्यों नहीं बनेगा दूसरा क्षण बनना जाना चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि प्रागभाव ही कार्य है ऐ प्रागभाव का नास अर्थात तो जिस समय में कार्य हो गया उस समय में प्राग भाव का नाश मानना पड़ेगा इसलिए उसमें नाश्य नाश भाव नहीं रहेगा तो प्रथम क्षण में कार्य उत्पन्न हो गया तो प्राग भाव का नाश हो गया नाश हो गया तो एक कारण कोटि में एक घट गया प्रागभावी कारण होना चाहिए अभी प्रागभाव अगर नाश हो गया तो द्वितीय घटो और आ नहीं पाएगा तो इसलिए वो नए एक लोग से दोनों पक्ष को देते हैं अर्थात तो कार्यों को ही प्राग भाव नाश ऐसे मानते हैं तो प्रागभाव नाश ये एक अभाव पदार्थ तो कहेंगे प्रागभाव का नाश ना नाश अर्थात तो अभाव इधर कार्यो कहते हैं इसे अभाव कैसे कहेंगे तो कहते हैं कि किसका नाश तो अभाव का अभाव अभाव मान लीजिए इस प्रकार के वो तर्क देते हैं सभी विचार कुछ लोग कहते हैं अभाव का अभाव जो होगा अभाव नहीं होगा अगर अभाव का अभाव भाव हो जाएगा फिर उसका अभाव कैसे कहेंगे तो इस प्रकार के इस सब न्याय का विचार ही चलता है अच्छा अगर न्यायोधि में कार्यम लक्ष्य कार्यमिति छुटिया में हटाने से कार्य लक्षणम किम कार्य लक्षणम नहीं कार्यम वो कार्य का लक्षण नहीं है प्रागभाव प्रतियोगी कार्यम कार्य का लक्षण कहने से तो लगाना होगा कार्य उत्पत्ते पूर्व ये घटो भविष्यति भविष्य प्रतीतिर्जा घट उत्पन्न होने से पहले यह घटो भविष्यति इस प्रकार की प्रतीति होती है एक विषय भूतो यो अभाव साग सा भाव यह घटो भविष्यति ऐसा प्रतीति होती है यह प्रती का विषय वही प्राग भाव है तत्प्रतियोगी घटाधिप कार्य प्राग भाव का प्रतियोगी हो जाएगा घटाधिप कार्य इस ज्ञान का जो विषय है वो अभाव अर्थात कुछ देख करके हमको ज्ञान होता है कि यह घटो भविष्य वो क्या हम देखें तो कहते हैं जो देखते हैं वही घटो पर हो। किस में देखते हैं कहते हैं कपाल में देखते हैं जो कपाल पड़ा है तो हमको ये ज्ञान होता है यह घटो अगर अब ये घट बन गया है तो हमारा बुद्धि और ऐसा नहीं होगा कि यह घटो भविष्यति तो इसलिए कहते हैं अगर प्रथम क्षण में घटो देख लिए अगर आप ऐसा बुद्धि नहीं होती है कि यह घटो भविष्य अर्थात प्रागभाव नहीं है और प्राभावनाश हो गया इसलिए कार्य प्रागुभावनाश ऐसे मानेंगे किंतु कोई धुरंधर न्यायिक को है वो कहेगा क्यों कपाल है घटो भविष्य <laughs> तो उसको भिन्न मानेगा कार्य और प्राग्भावनाश को भिन्न मानेगा अच्छा आगे किरणावली में चतुर्थ पंक्ति में दिया भाव कार्य त्रिविधम कारणम अपेक्षितम भाव कार्य में तो तीन प्रकार की कारण चाहिए समवायि कारणम असमवाय कारणम निमित्त कारणम अभाव कार्य तो एकम निमित्त कारणम इति बोध्यम जब कार्य कोई अभाव है उसका समवायि कारण रहेगा नहीं रहेगा समवाही कारण था अवयव अभाव का कोई अवयव नहीं है और समवायिक कारण नहीं है तो असमवा कारण भी नहीं है क्योंकि कारण का संयोग इत्यादि को असमवाही कारण मानेंगे तो असमवा कारण भी नहीं है केवल निमित्त तो कारण अभाव के लिए एक ही कारण है निमित्त तो कारण उसको प्रयोजक कह देते हैं अच्छा आगे पढ़िए निमित्त कारण नहीं तो अभाव होगा कैसे वो एक निमित्त होना चाहिए ना मुसल प्रहारे न दंडस्य नाश ऐटस्य नाश तो घट का नाश हुआ उसके लिए निमित्त कौन हुआ कहते प्रहार निमित्त हुआ वो तो वो तो कहीं भी अच्छा यहाँ प्रागभाव के लिए प्राग के लिए निमित्त नहीं होगा क्योंकि वो तो अनादि है ना उसके लिए नहीं होगा प्राग भाव का स्थिति के लिए निमित्त बन सकते हैं घट नहीं बनाएगा जैसे कहते हैं ना ये प्रत्यवाय का प्राग भाव बनाए रखे प्रत्यवाय न हो जाए इसलिए नित्य कर्म करते रहना कहते हैं तो अर्थात तो उसका स्थिति के लिए कोई निमित्त कारण बन सकता है अगर आप नित्य कर्म करते रहेंगे तो प्रतिवाय नहीं होगा प्रत्यवाय नहीं होगा तो अर्थात प्रत्यवाय का प्राग भाव बना रहेगा जिस समय बंद कर देगा नित्य कर्म प्रत्यवाय होगा तो प्रतिभा होगा अर्थात तो पूर्व क्षण मतलब पूर्व काल में उसका प्रागभाव था तो प्राग्भाव को बनाए रखने के लिए प्रयोजक हुआ ये नित्य कर्म इसलिए नित्य कर्म उसका स्थिति में तो प्रयोजक बनेगा कारण बनेगा घट के लिए उसका नहीं होगा मतलब अगर घट नहीं बनेगा दो कपालों को ऐसे बना करके कर रखेगा तो उसका प्रागभाव बना रहेगा घट अगर नहीं बनेगा तो प्रागवाव <म्> घट का निमित्त तो कारण प्रागव पूछ रहे हैं नागभाव घट प्राग का घट प्राग का स्थिति का निमित्त तो कारण बनेगा घट प्रागभाव का उत्पत्ति का निमित्त तो कारण नहीं होगा वो तो अनादि है उसका स्थिति बनाए रखना घटप्रागव घट बनाना नहीं तो ये हो गया उसका प्रयोजन कुल चिंता करेगा हम इसको बनाएगा नहीं अलग रखा रहेगा तो ये प्राग्भाव का स्थिति में निमित्त कारण हो जाएगा अच्छा आगे तीन प्रकार के हो गए इसमें और कुछ विशेष नहीं है कारणम विभजते कारणमिति समवायि कारणम असमवाय कारणम निमित्त कारणम ची आगे यत तो समवेतम सप्तमी जिसमे समय समवेत समवाय सम्बन्धे न स्थितम समवाय सम्बन्धे न रहते हुए कार्य उत्पन्न होता है समवाय सम्बंधे न कार्य का उत्पत्ति होगा अर्थात कार्य उत्पन्न होगा तो समवाय संबंध से ही उत्पन्न होगा अर्थात कारण में समवाय संबंध से रहते हुए उत्पन्न होगा कार्य एक क्षण भी कारण से संवाय संबंध से अन्य संबंधों में नहीं रह पाएगा संवाय संबंध में ही रहता अच्छा न्याय तत्व समवायि कारणम यथा तंत वह पटस् तो तंतु पट का समवायी कारण हो गया अथा पट अगर उत्पन्न होगा तो संवाय संबंध से तंतु में रहते हुए ही उत्पन्न होगा फटो स्वगत है पटो उत्पन्न होने का द्वितीय क्षण में रूप उत्पन्न होगा तो वो भी संवाय संबंध से ही उत्पन्न होगा न्याय में समवाय कारण लक्ष्य समय समतम आगे एक पद अध्यय करना पड़ेगा सत यत समे समवाय संबंध से रहता हुआ समवाय से रहता।, से रहता हुआ उत्पद्यते यथा उदाह येषु तंतुष् समय नबद्ध सत् पटात्मक कार्यकते तत्तविणम जिस तंतु में समवाय संबंध है सत रहता हुआ पटात्मक कार्य कारिय हो गया पट पट आत्मा आत्मा स्वरूप कार्य ऐसे पट रूप का कार्य उत्पन्न होता है तत्था तत्व तत, तत, तत, वो तंतु कारणम उस तंतु का कारण कहेंगे अभी उसका सामान्य लक्षण कहते हैं यहाँ तो दृष्टांत देकर के समझा दिया, अभी उसका लक्षण कहते हैं अभी तंतु और पट इसमें कार्य कौन हुआ पट कारण कौन हुआ तंतु, तंतु। कार्य कारणों को समानाधिकरण होना चाहिए व्यधिकरण होने से कार्य कारण भाव नहीं होता है इसलिए समानाधिकरण अर्थात तो जहाँ कार्य रहेगा वहाँ कारणों को भी रहना पड़ेगा तो कार्य कहाँ रहता है मतलब तो पट रूप का कार्य कहाँ रहेगा तंतु तो में किस संबंध से रहेगा समवाय संबंध से तो समवाय वचिन्न कौन होगा पट पट हो जाएगा ना पट हो गया कार्य तो समवाय संबंध से कार्य अवच्छिन्न होगा ना कार्य में रहने वाला कार्यता अवच्छिन्न होगा कार्यता कार्यता। तो समवाय सम्बंधा अवच्छिन्न कार्यता ये हो जाएगा कार्य में रहने वाला कार्यता ये समवाय संबंध न अवचिन्न समवाय संबंध न अवच्छिन्न कार्यता कहने का अर्थ है कि कार्यता जिस कार्य में रहता है वो संबंध से रहता है कार्यता समवाय संबंध से नहीं रहता है कार्यता कहाँ रहेगा कार्य में और कार्यता कार्यो में किस समझ से रहता है स्वरूप समझ से क्योंकि जो कार्यता है वो कार्य से कुछ अलग पदार्थ है ऐसा नहीं है उसको कहते हैं कि वृत्ति अनियामक संबंध वृत्ति नियामक, नियामक संबंध जैसे समवाय संबंध संयोग संबंध काली का संबंध ये सब वृत्ति नियामक संबंध अर्थात इस संबंध से एक भिन्न पदार्थ एक भिन्न पदार्थ में रहेगा इसको कहते हैं वृत्त है नियामक विद्यमान का नियामक किन्तु स्वरूप संबंध जहां कह देंगे वो वृत्ति नियामक संबंध नहीं है वो तो हम एक कल्पना करते हैं घट में कार्य में हम कार्यता को रख दिए तो कार्यता रहेगा स्वरूप संबंध से कार्य में किंतु वो कार्य समवाय सम्बन्ध से रहेगा और वो समवाय सं, संबंध को हम कार्यता का अवच्छेद बनाएंगे कार्य का नहीं जो समवाय संबंध कार्यता का अवच्छेद को हुआ वो समवाय संबंध किसका किसका बीच में रहता है कार्य और कारण का बीच में कार्य और कार्यता का बीच में नहीं है कार्य और कार्यता का बीच में क्या संबंध है स्वरूप संबंध है तभी समवाय सम्बंधावच्छिन्न कार्यता हो गया तभी यह कार्यता के द्वारा निरूपित तो होगा कारणता अभी अगर पट में रहा कार्यता समवाय संबंधावच्छिन्न हुआ ये कार्यता के द्वारा कारणता निरूपित तो होगा वो कारणता कहाँ रहेगा तंतु में तो तंतुनिष्ठ जो कारणता हुआ ये कारणता का अवच्छेद हमको खोजना पड़ेगा अर्थात कारण जिस सम्बन्ध रहे तंतु जिस संबंध रहे अभी तंतु को कहां रखना पड़ेगा तंतु में रखना पड़ेगा क्योंकि पट तंतु में है तंतु को भी तंतु में रखना पड़ेगा तभी समानाधिकरण होगा अभी तंतु तंतु में किस समंसे रहेगा तादात्म्य समस्या न्यायिक मत में तादात्म्य समन्या तादात्म्य अर्थात स आत्मा यश्य उसको कहें तदात्मा कस्य भाव तादात्म्य तो स अर्थात ही तंतु आत्मा स्वरूप जिसका है तंतु का तो वो कहा जाएगा वो तंतु हो गया तदात्मा भेद, भेद नहीं है स्वरूप तादात्म्य संबंध स्वरूप तादात्म्य संबंध से बिल्कुल भेद नहीं है कल्पित भेद भी नहीं है स्वरूप संबंध से कल्पित भेद है अब कार्यता को कार्य में रखते हैं। दोनों का है दोनों को अलग मानते हैं यहाँ से आपको कुछ वहाँ अलग दिखता नहीं है ऐसा किंतु जब घट को घट में रखते हैं, वहाँ अर्थात आपको विचार में भी कुछ अलग भेद नहीं है तादात में संबंध से अर्थात बिल्कुल अभिन्न नया एक मत में तादात में संबंध अभिन्न यहाँ वृत्ति का बात ही नहीं है अर्थात तो एक ही है स्वरूप संबंध से किंतु हम एक कल्पित पदार्थों को अन्यत्र वो क्योंकि वृत्ति का नियम नियमक नहीं है वास्तव पदार्थ तो वहां नहीं है अच्छा अभी एम, तो कारणता का अवच्छेद का क्या संबंध हो जाएगा में संबंध तो अभी कार्यता का अवच्छेद का संबंध हो गया था हाँ। समवाय संबंध। तो समवाय संबंधा अवच्छिन्न कार्यता क्या कहेंगे कार्यता उसके द्वारा निरूपित तो कौन होगा कारणता था।, था किम संबंध आवच्छिन्न का संबंध आवच्छिन्न कारण था तो हम पूरा वाक्य क्या कहेंगे कारण था उसी को दिया है समवाय संबंध अवच्छिन्न सामान्य लक्षण तू समवाय संबंधा बच्चि कार्यता तादात्म्य संबंधा बच्चि छ में टोपी छूट गया बच्चि कारणत्व कारण था कारण कह सकते थे कारणत्म ये हो गया समवायी कारणत्व अभी ये जो समवाय कारण का लक्षण हुआ ये किस समवाय कारण में जाएगा तंतु में जाएगा ना कपाल में जाएगा समवा कारण तंतु में भी जाएगा कपाल में भी जाएगा सभी समवायिक कारण में जाएगा अभी अगर हम विशेष करके कहेंगे घट के प्रति कपाल समवाय कारण होगा पट के प्रति तंतु समवायि कारण होगा इस प्रकार की अगर आपको अलग अलग कहना पड़ेगा तो संबंध केन से तो नहीं होगा संबंध तो सर्वत्र समान हो जाएगा इसलिए आपको अवच्छेद को दूसरा धर्म लाना पड़ेगा धर्म जब आप कार्य पट को बनाएंगे तो अभी कार्य हो गया पट कार्यता किसमें पट में कार्यता का अवच्छेद संबंध क्या होगा कार्यता का अवच्छेद को संबंध समवाय संबंध और कार्यता का अवच्छेद का धर्म कार्य तो सकल कार्यो में रह जाएगा पटत्व तो पटत्व हो गया कार्यता अवच्छेद कार्यता अवच्छेद का धर्म ऐसे यहाँ कारण कौन हुआ तंतु तो, तो। कारणता अवच्छेद का संबंध में तो, और कारणता अवच्छेद का धर्म तंतुत्व अभी अगर हम ये कपाल पटत्व और तंतुत्व लगा देंगे ये साधारण समवाय कारण का लक्षण होगा नहीं होगा तो हमको अभी कहना पड़ेगा समवाय संबंधा वचिन्न और धर्म भी कहना पड़ेगा धर्म क्या है पटत्व वचिन्न समवाय संबंधा वचिन्न पटत्व वचिन्न किम कार्यता तो निरूपित तो पहले कहना पड़ेगा वचिन्न पहले संबंध कहेंगे तादात्मिक संबंध अवच्छिन्न तंतुत्व कारण था ऐसे होगा अभी घटक कपाल में आप कहिए था घटक कार्यता घटनात्मिक संबंध अवच्छिन्न तंतुत्व कपाल घटक कपाल कपालिन्न कारण कारण था अब पट में कहिए संबंध पट्विन्न कार्यता कारणता कारन, पट रूप अर्पट अर्पट में कारण इस प्रकार की कहीं भी हम विशेष कह सकते हैं ये सामान्य लक्षण हो गया है विशेष लक्षण आगे कहते हैं अच्छा समवायी कारण तो दे दिया था आगे कहते हैं समवाय संबंध है न घटाधिकरण कपाला दो समवाय संबंध है न घट का कौन होगा समवाय संबंध है न घटका अधिकरण कपाल भूतलो फिर कैसे होगा संयोग संबंध न संयोग संबंध है न घटाधिकरण भूतल हो सकते हैं समवाय संबंध है न घटाधिकरण कपाला दो तो उसमें कपाल आदि में अभी कपाल की समस्या रहेगा कपाल में तो कपाल आदे तादात्म संबंधे न एव सत्व रहने पर समवाय संबंधावचिन्न घटत्वावच्छिन्न अभी ये दोनों विशेष लक्षण दे रहे हैं समवाय संबंधावचिन्न घटत्वावच्छिन्न कार्यता उसे निरूपित तो हो गया तादात्म्य संबंधावचिन्न कपालत्वच्छिन्न कारणता ये कारणता कपाल में रहेगा सं, तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न कपालत्व अवच्छिन्न कारणता ये कपाल में रहेगा कपाल सत्वात ये कपाल में रहेगा तो सत्वात लक्षण समन्वय समवायिक कारण का लक्षण कपाल में समन्वय हो गया अच्छा एक सामान्य लक्षण दे दिया कि विशेष लक्षण दे दिया विशेष लक्षण दे दिया कि अब कहीं भी कार्य कारण विशेष में उसी मत भी घटा लेना है अच्छा समवायन जन्य भाव्छि प्रति तादात्म्य संबंधन द्रव्य कारण्वात समयन जन्य भाव्य भाव पदार्थ कौन कौन होंगे कौन, -कौन होंगे द्रव्य होगा गुण होगा कर्म भी होगा और कोई जन्य पदार्थ भाव पदार्थ होंगे और कोई जन्य भाव पदार्थ नहीं होगा और कोई जन्य पदार्थ है जन्य भाव पदार्थ नहीं है जन्य पदार्थ और कोई है आगे कौन अभाव अत्यंत अभाव नित्य है प्रागुभाव कहाँ जन्य है प्रध्वंसा भाव प्रध्वंसा जन्य है तो किंतु अभाव जन्य अभाव है अच्छा अभी यहाँ कहते हैं कि समवायन जन्य भावत्वावच्छिन्न प्रति जन्य भाव से या तो जन्य द्रव्य हो जन्य गुण हो अथवा क्रिया क्रिया तो सब जन्य ही होता है क्रिया नित्य नहीं होती है किंतु गुण नित्य हो सकता है गुण नित्य होगा कोई नित्य गुण है कि बोलिए ईश्वर इच्छा वो नित्य है अरे जल का जो रूप है वो इच्छा नित्य है नित्य है बोलो तो पृथ्वी में रूप रंधस्पर्श पाकर जाओ अन्यत्र नित्य है तो जो जन्य भाव होते हैं उनके प्रति जन्य भाव जो उत्पन्न होंगे वो सर्वदा समवाय संबंध से ही उत्पन्न होंगे तो समवाय न जन्य भावत्वावच्छिन्नम प्रति तादात्म्य संबंधे न द्रव्य से व कारण क्योंकि भाव पदार्थ हो गए द्रव्य गुणकर्म ये कहा उत्पन्न होंगे द्रव्य में होंगे तो इसलिए कहते हैं तादात में संबंध है न द्रव्य सेव से कारणत्णता अवच्छेद का संबंध तादात में रहेगा yes. तो तादात में संबंध है न द्रव्य ही कारण होगा तो समवाही कारण कौन हो जाएगा द्रव्य ही समवायि कारण होगा इसलिए द्रव्य का लक्षण कहे थे समवाही कारणत्वम द्रव्य का लक्षण जो तृतीय लक्षण दिए थे समवायि कारणत्व तो कारणत्व जन्य भावेशु जन्य, भाव, जन्य भाव हो गया द्रव्य गुण कर्मसु त्रिशु ये तीन हो गया द्रव्य जन्य भाव उसमें द्रव्य में समवाही कारण तो चाहे जन्य द्रव्य हो चाहे जन्य गुण हो चाहे क्रिया हो उसके प्रति समवायि कारण कौन होगा द्रव्य ही होगा ये जो द्रव्य समवायि कारण होगा ये द्रव्य नित्य होगा ना अनित्य होगा जो समवायि कारण होता है नित्य होगा क्यों नहीं आप उतर देंगे अनित्य भी होगा ना, ना अनित्य ही होगा अनित्य ही होगा तो, तो अभी ये है कहते हैं कि समवायी कारण समवायी कारण द्रव्य ही होगा कौन सा द्रव्य होगा नित्य द्रव्य होगा ना अनित्य द्रव्य होगा देखिए कोई होगा दोनों ही होगा आकाश नित्य है उसमें शब्द उत्पन्न होता है तो शब्द का समवाहिक कारण कौन है आकाश आकाश हुआ आत्मा नित्य है उसमें धर्मा धर्म ज्ञान सुख दुख इच्छा ये सब उत्पन्न होते हैं और घटा अनित्य है उसमें रूप उत्पन्न होता है तो ये सब अर्थात नित्य है, नित्य है, दोनों ही समवाही कारण हो सकते हैं द्रव्य गुणकर्मसु त्रिशु द्रव्यम एव समवाय कारण अभी द्रव्य समवाय कारण हो गया द्रव्य का द्रव्य समवाय कारण हो जाएगा दृष्टान तंतुपट द्रव्ये तो द्रव्य अवयवा समवायि कारणम द्रव्य में द्रव्य का जो अवयव होंगे वो समवायी कारण होंगे अतो गुणादी द्रव्यम एव समवायि कारणम द्रव्य का समवाय कारण जैसे द्रव्य का अवयव द्रव्य ही हुआ इसी प्रकार गुण कर्म का भी समवाय कारण द्रव्य ही होगा इसको मूल में कह दिया पटश्च स्वगत रूपा दे है, है कहने से कार्य क्रिया पट में उत्पन्न होगा कोई क्रिया उसका भी समवाय कारण पट ही होगा क्रिया का दिया नहीं क्रिया का भी कारण द्रव्य हो हो कार। तो भी होगा क्रिया द्रव्य में ही उत्पन्न होगा क्रिया का ये पट में चलन हुआ हाथ में हस्त में चलन हुआ ये चलन का समवाहिक कारण कौन है हस्त क्रिया द्रव्य में ही उत्पन्न होगा आगे न्यायविधि में कहते हैं समवाय कारणम इति अनुस्यते यथा तंतव पटस्य पटस्य स्वगत समवायि कारण इस प्रकार मूल में अनुसंग कर लेना है अनुस्यते अर्थात अध्याहते मूल में ये कर लेना है क्योंकि दे दिया मूल में यथा तंतव पटस्य पटस्य स्वगत किम कहते कि समवायि कारणम ये अध्याय कर लेना है अभी वृक्ष और शाखा इसमें कार्य कौन होगा और कारण कौन होगा वृक्ष कारण होगा हो और हाँ वृक्ष कार्य होगा और शाखा कारण होगा क्योंकि शाखा अवयव है वृक्ष अवयवी है अवयवी अवयव में रहेगा सवय समंस रहेगा अवयवी कहने से क्या चीज है अवयव का ही समाह है सब इसलिए वृक्ष शाखा में रहेगा ये न्याय पड़ने के बाद हमको थोड़ा सुधार कर लेना पड़ेगा तो वृक्ष और शाखा में रहेगा शाखा हो गया अवयवे वृक्ष और शाखा में ये विशेषित तो कार्य कारण कैसे कहेंगे तो एक अवयव नहीं है अन्य अवयव है तो फिर अवयव है ना एक अवयव नहीं रहने से वो अवयव भी नहीं रहेगा भिन्न अवयव भी है अभी अगर वृक्ष का एक शाखा कट गया फिर वो वृक्ष नहीं है अभी भिन्न वृक्ष है अभी वृक्ष और शाखा में कैसे कहेंगे ये कार्य कारण है विशेष करके कार्य क्या है वृक्षत्वच्छिन्न कार्यता निरूपित संबंध अवच्छिन्न शाखा कारणता निरूपित कारणता जी ये जिसमें रहेगा उसको कहेंगे स्वामिक कारण ये कहीं भी इस प्रकार की विशेष लक्षण हम बना सकते हैं अच्छा आगे असमवाय कारण के लिए पढ़ी कार्य पट न कारण इसमें दो लक्षण है तो प्रथम लक्षण क्या होगा कारण, कारण। तो ये हो गया और द्वितीय हो गया सम्णेदा। तो, तो कार्य सह आगे यथा दृष्टांत दे दिए तंतु संयोग पटस्य प्रथम लक्षण है द्वितीय लक्षण है प्रथम लक्षण देखिए इसमें घटना चाहिए तंतु संयोगह पटस्य किम असमवाय कारण असमवाय कारण होने के लिए पहले कारण होने के लिए दोनों का एक स्थान पर रहना होगा कहेंगे तभी कार्य हो गया, गया पट और लक्षण कहता है कि कार्येण सह एकस्मिन अर्थे कार्येण सह कार्य कौन हो गया पट तो पटे सह एकस्मिन अर्थे पट कहाँ रहेगा तंतु में एकस्मिन अर्थे तो समवेतम सत जो समवेत हो गया वो जो अन्य पदार्थ है या पट का समवेत को नहीं कहता है क्योंकि पटे न सह है यो समत जो समवेत है जो समवेतम कहने से उस पदार्थ को ले रहा है तो जो अन्य पदार्थ है वो कौन है कहते हैं यहाँ तंतु संयोग तंतु संयोग कहाँ रहेगा तो कार्य न सह पटे न सह एक है तंतु संयोग भी समवाय हुआ पटक ही से है समय सम्बन्ध से है तो कार्य न सह एक कार्य भी रहता है कार्य किस समय से रहता है उसको यहाँ नहीं कहा है तो क्यों नहीं कहा है वहाँ गृहित है कि कार्य तो समवाय सम्बन्ध से ही ग्रहण होता है कार्य न सह एक अर्थ है समवेतन सत्य समवेतम किसके लिए है तंतु, तंतु संयुक्त के लिए असमवाकरण के लिए समवेतन सत खाली समवाय सम्बन्ध से अभी कार्य सह एक अर्थ तंतुशु समवेतम है तंतु रूप वो भी समवेत है सम्वेता। ये परूपा के परूपा के पट के प्रति कारण हो जाएगा तंतु रूप पट के प्रति कारण है नहीं है तो आप अगर लक्षण कहेंगे कार्य सह एक अर्थे समवेतम जो हो जाएगा वो असमवायिक कारण हो जाएगा तो फिर तंतु भी असामयी कारण हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि खाली समवेतम सत होने से नहीं होगा कारणम भी होना चाहिए अभी ये जो तंतु रूप हुआ वो पट के प्रति कारण नहीं है नहीं होने से तंतु रूप कारण नहीं होगा समवाय सम्बन्ध से रहना भी चाहिए और कारण भी बनना चाहिए ये तंतु रूप तंतुगंध तंतु रस तंतुत्व ये सब कारण नहीं है नहीं होने से वो असमवा कारण नहीं बनेंगे जो तो, तो तो होगा किंतु पटके प्रति वो सब नहीं होंगे नहीं होने से वो असमवा कारण नहीं होगा किंतु तो तंतु में रहने वाला तंतु संयोग ये पटके के प्रति कारण है होने से वो असम कारण होगा अर्थात समवेतन भी होना चाहिए और कारण भी होना चाहिए दो चीज होना चाहिए तो असमवा कारण बनेगा यथा तंतु संयोग है पटस्य प्रथम हो गया दूसरा हो गया कारण सह एक अर्थ है तो कारण कहा कारण कहने से बुद्धि में पहले क्या आएगा कार्य अर्थात तो जिसको हम कार्य क्योंकि हम खोज रहे हैं असमवाय कारण तो असमवाय कारण खोजने के लिए हम कहते हैं कि का, है कारियों कारियों का। hmm. कारण एन सवाय कारण किसका खोजेंगे कारण किसका खोजेंगे कार्य का इसलिए असमवाय कारण खोज रहे मतलब हम कार्य का ही असमवाय कारण खोज रहे हैं और लक्षण कहते हैं कारण तो कारण कहने से हमारा बुद्धि में आ जाएगा कि ég, -ka -ka -ka então, जो कार्य का कारण है उसके साथ रहता है किसी का कार्य कहते हैं असमवाय कारण का कार्य है तो कार्य जो असमवाय कारण वो जिस कार्य का असमवाय कारण उस कार्य का कारण को लेंगे तो अभी हम असमवाय कारण निकाल रहे हैं पटर रूप तंतु रूपों को तंतुरूप असमवायिक कारण होगा हम कहते हैं कि पट रूप का तभी पट रूप हो गया कार्य और तंतरूप हो जाएगा कारण कौन सा कारण असमवाय कारण।, कारण और लक्षण कहते हैं कि कारण सह कारण अर्थात कार्य से कारण सह कार्य कौन है पट रूप उसका जो कारण है यहाँ कौन सा कारण लेंगे अभी हम असमवाय कारण को खोज रहे हैं और लक्षण का घटक में एक कारण डाल दिए हैं जिसको खोज रहे हैं वो घटक में डाल देंगे क्या उसको नहीं डाल पाएंगे अभी हम का को पटोरूप जो कार्य है उसका असमवा कारण को खोज रहे हैं इसलिए उसको तो हम घटक कोटि में नहीं डालेंगे तो कारण दिए अर्थात असमवाय कारण वो नहीं हो पाएगा तो कौन सा कारण लेंगे तो समवाय कारण लेना है कार्य का जो समवाही कारण पट रूप का समवायी कारण कौन है पट तो इसलिए कारण का अर्थ हो जाएगा पट तो कारण इसका अर्थ क्या हो जाएगा पटेन कारण हो गया पट पट पट रूप का कौन सा कारण हुआ समवायी कारण तो पटेन सह अर्थात समवायी कारण न सह लक्षण का घटक जो कारण है उसका अर्थ है समवायिक कारण न सह अभी कारण हो गया पट एक स्मिन अर्थ है पट कहाँ रहेगा तंतु में तो एक अर्थे आगे है समवेतम सत वो जो समवेतम ये पट के लिए है ना असमवाय कारण के लिए है असमवाही कारण के लिए है तो समवेतम सत समवेत होगा और कारण भी होगा अभी तंतु में तंतुगंध भी है वो पटरूप के प्रति कारण होगा नहीं होगा तो समवयतम भी होना चाहिए और कारण भी होना चाहिए कारण केवल तंतु रूप होगा तो समवायी कारण जो पट हुआ वो जहाँ रहता है तंतु में वहां जो विद्यमान है और पटरूप के प्रति कारण भी होना चाहिए तभी उसको असमवाय कारण कहेंगे जैसे तंतुरूप हो गया तो पट रूप का समवायिक कारण हो गया पट वो जहाँ रहता है तंतु में उस तंतु में रहता है तंतु रूप समवाय सम्बन्ध से और ये तंत रूप पट रूप प्रति कारण भी है तब तो वो असमवा कारण होगा तो यहाँ दोनों प्रकार की क्या हुआ कहते हैं एक में तो अवयव का संयोग अवयवी का असमवाय होता है अवयव का संयोग अवयवी का असमवाय प्रथम लक्षण द्वितीय लक्षण में अवयव का जो गुण होंगे वो अवयवी का गुणों के प्रति असामिक कारण होगा अवयव का गुण तंतु का रूप अवयवी पट पट रूप के प्रति कारण होगा इसी प्रकार की तंतु तंतुगंध पट गंध के प्रति कारण होगा अवयव गुण अवयवी गुण के प्रति असंभविक कारण द्वितीय लक्षण असंभव कारण ये आगे देंगे दक्षिण पार्श्व में देखिए द्वितीय पंक्ति एक दिया है ना उसके आगे अवयवी गुणा दो तू अवयव गुणा दे है असमवा कारण होते हैं बीच में लक्षण दे दिया अवयवी गुणों के लिए अवयव व गुण असमवा कारण होगा और अवयवी के लिए कौन असमवा कारण होगा अवयव के प्रति अवय असमवा कारण हो जाएगा फिर समय कारण कौन होगा के असमवायी कारण कौन होगा तो पट हो गया अवयवी उसके प्रति असमवाय कारण होगा अवयव का गुण हाँ अवयव संयोग अवयवी के प्रति अवय संयोग ही असमवाय कारण होगा तो किंतु अगर आप अवयव गुण कह देंगे तो आप रूप को ले लीजिए वही भी गुण को, को ले सकते हैं इसलिए अवयव संयोग ही कहना पड़ेगा और दिए हैं आगे सब दिए हैं तो अवयव के प्रति अवय संयोग वो असामवा कारण होगा और अवयवी गुण के प्रति अवय गुण या असामिक कारण होगा ज त ओ शंकर्यं केशव वारायण